नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट मेरा गांव मेरा चल इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ है मेयर हरपूल चंदर कल्याण जी चंडीगढ़ के हमारे साथ हैं हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के शो में भाई आपका भी बहुत वेलकम करता हूँ और सुनने वालों को मेरी प्यार भरी नमस्कार सर बहुत अच्छी बात है कि आप 10 साल से यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और एक अच्छे मुकाम पे आप है और लोग आपको चाहते भी हैं और मैं चाहूँगा कि चंडीगढ़ शहर के अंदर जिस तरह की हम लोग बात करते हैं साफ़ सुथरा रहना चाहिए सुंदर रहना चाहिए तो इसके लिए आपका विशेष क्या योगदान रहता है चंडीगढ़ तो वैसे ही सिटी ब्यूटीफुल है चंडीगढ़ की जो है वो सफ़ाई व्यवस्था सैनिटेशन विभाग जो है वो बहुत अच्छा है काम कर रहा है हाँ कुछ थोड़ा बहुत काम है जो करने वाला है उसको भी कर रहे हैं तो उसको तो सुंदर बनाना है बनाना है मेरी प्राथमिकता है फिर भी लोगों के कुछ ऐसे कंप्लेंट्स होते हैं छोटे मोटे मोहल्ले से कॉलोनी से तो उसके लिए आप कैसे वो कैसे देखिए ऐसा है कि कंप्लेंट तो आएगी जो कोई कारपोरेशन है तो मेयर को कम्प्लेट नहीं आएगी किसको आएगी तो उस कम्पलेट का निवारण करना भी मेरे का काम है तो उन कम्पलेट जो आएगी उनका निवारण करना मेरी अपनी परम मेरा अपना परम कर्तव्य है और उसको मैं ठीक करूँ जहाँ भी कोई सेनिटेशन व्यवस्था कुछ ऐसी नजर आएगी उसको मैं रेक्टिफाई करूँगा कोई सिस्टम होगा ना आपके पास कि किस तरह से हम लोग अप्लाई करें और कितने टाइम में काम होगा ऐसा कुछ सिस्टम है ना ना ना ना कितने दिन में काम नहीं होगा तुरंत होगा अगर मुझे रिपोर्ट आ गई है भाई वहाँ पे घंध पड़ा है तो इमीजिएटली मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा और इमीजिएटली काम होगा उसमें ए का डिले होगी दस दिन के बाद होगा बीस दिन के बाद नौ होगा क्वेश्चन डाइज इमीजिएटली होगा आपके पास वो कम्प्लेन आ जानी चाहिए मेरे पास सिर्फ कम्प्लेट आ जानी चाहिए वो अगर आ गई कंप्लेट तो उसके पर डिले नहीं होगी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर और जिस तरह की हम लोग साफ सफाई की बात करते हैं क्लीनलीनेस की बात करते हैं तो लोगों का कैसे सपोर्ट आपको मिलता है लोगों का क्या योग्य नहीं लोगों का तो आ, उनकी कंफर्टेबल बात भी होती है सफाई व्यवस्था के बारे में कहते हैं बड़ी अच्छा है कहीं कहते हैं यहाँ सफाई व्यवस्था ठीक है मगर यहाँ नहीं है मगर भी हो जाएगी वहाँ भी हम लोग करते हैं बाकी कोड ऑफ़ कंडक्ट लगा हुआ इस टाइम तो कोड ऑफ कंडक्ट पे मेरा जो पार्टिसिपेशन बहुत कम है तो मैं बहुत कमी जा रहा हूँ क्योंकि लोग जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी करते हैं तो कोई कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ और कल्याण जी वो है वो मेयर साहब जो है वो अफसरों को ले घूम रहे हैं तो मैं कह चलो कोई बात नहीं हाँ इतना है कि थोड़ी सी सफाई व्यवस्था जो है इसके ऊपर मुझे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा और इसको मैं चंडीगढ़ को सुंदर बनाने में मैं पूरा योगदान दूँगा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपका चैलेंजेस क्या है मेरे चैलेंजेस क्या है मेरे चैलेंजेस ये है कि मैं अपनी जो चंडीगढ़ निवासी हैं, खूबसूरत चंडीगढ़ है खूबसूरत चंडीगढ़ के खूबसूरत लोगों की सेवा करने में मुझे बहुत आनंद आता है सर भविष्य में आप चंडीगढ़ को कैसे देखना चाहते हैं किस रूप में देखना चाहते हैं भविष्य में मैं चंडीगढ़ को आ, इंटरनेशनल फेम का देखना चाहता हूँ इसकी वो पहचान जैसे न्यूयॉर्क की पहचान है जी और इस तरह बाद अपना मास्कों की पहचान है और इस तरह जितने भी बड़े बड़े सिटी हैं वो ये मेरी मतलब सपना है कि इसको मैं बहुत अच्छा एक वैसे तो ये इंटरनेशनल लेवल पे चंडीगढ़ आ ही गया मगर इसे और भी खूबसूरत नाऊँगा और और भी अभी अभी मुझे पिछले पिछले महीने सैनिटेशन अवार्ड मिला बेस्ट सैनिटेशन अवार्ड मिला मैं ले कर आऊँ वहाँ से दिल्ली से ललित होटल है वहाँ पर प्रोग्राम था और शाह आपने देखा भी होगा सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मेयर वहाँ पे आए हुए थे और वहां पे मुझे सेकंड नंबर वहाँ पे बुलाया मुझे सम्मानित किया और मुझे वो इनाम भी दिया वो इनाम तो बाहर ही पढ़ा तो वो लेके आया हूँ बेस्ट सैनिटेशन सिटी अच्छा सर आपके द्वारा दूसरे जो आ, सिटी है वो लोग क्या सीख सकते हैं यहाँ की मोनोपली क्या है मोनोपली कोई बात नहीं आज सा भाईचारा है आज हम हैं आज हम हैं तो हम चले जाएंगे कोई और आ जाएगा ठीक है ना अगर हम ही हमें जाए तो वो होती है मनोपली हम मनोपली तो किसी की नहीं नहीं उस हिसाब से नहीं सिटी के अंदर जो अच्छी बातें हैं दूसरे लोग भी सीख सकते हैं जैसे सैनिटेशन की बात हो या वो का जो वेस्टेज है आप एक जगह ड्रॉप करते हैं वहाँ से फिर उसको खाद बनाते हैं हम ऐसा हमारे पास एस एस के पे हम लोग कूड़ा इकट्ठा करते हैं और वो कूड़ा लिफ्ट करके हम लोग जो गार्बेज प्रोसेसिंग यूनिट है लगा हुआ हमारे यहाँ पे तो वहाँ पहुँचाते हैं और जो वेस्ट होता है तो वो डंपिंग ग्राउंड के अंदर उसको डंप करके उसके ऊपर हम लोग मिट्टी डाल देते हैं ऐसे के सारे चंडीगढ़ बने हुए कूड़ा हमारे पे इकट्ठा होता है इधर उधर कूड़ा जो फेंकते हैं उनका हम चलान भी करते हैं भाई चंडीगढ़ को गंदा ना करें रेडियो के माध्यम से काफी लोग सुन रहे हैं तो एक मैसेज देखो सैनिटेशन एक बहुत बड़ी जो है बात है अगर हम सैनिटेशन की तरफ प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो बीमारी से बचेंगे कई प्रकार कई प्रकार की बीमारियों से बचें और तन की सफाई होना बहुत जरूरी है मन की अंदर की सफाई भी होना बहुत जरूरी है और चंडीगढ़ की सफाई भी होना बहुत जरूरी है और एक मैं बात जरूर कहूँगा पानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए यह समझना चाहिए अगर हम पानी वेस्ट करते हम पाप कर रहे हैं क्योंकि आने वाले समय के अंदर हमें पानी की बहुत अत्यंत ज़रूरत होगी और आगे पानी का अकाल भी पड़ सकता है इस करके पानी का पानी को जितना से कम से कम हम उस पानी को बरतें और वो ठीक है इसको पानी को वेस्ट नहीं कर जाते ये ज़िंदगी है और पानी के बगैर इंसान नहीं रह सकता पानी का बचाव करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये अच्छी बात आपने बताया है। सर जल ही जीवन है ये आपने बताया है इसलिए जल को जो है बिल्कुल बचाना चाहिए वेस्ट नहीं करना चाहिए ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और जाते जाते मैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहूँगा लोग हमेशा संगीत को सुनते हैं तो आप किस तरह का संगीत सुनते हैं देखो जी मैं तो ऐसा है कि संगीत सुनता हूँ जिसके अंदर कोई वजन हो आजकल का संगीत को तो खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत हो सब होगा आजकल की जो है जनरेशन है वो उसको पसंद करती होगी मैं उनको भी कंटेम नहीं करता मगर वो है तो संगीत ही मगर जो पिछला संगीत था मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब के जो भजन भी हैं और गाने भी हैं ग़ुलाम अली साहब के भजन भी हैं और गाने भी हैं उनको मैं लता जी हैं और इस तरह से बहुत सारे अच्छे अच्छे गायक हैं हिंदुस्तान में आए हैं और मैं तो सभी गायिका इज्जत करता हूं तो उसमें जो मोहम्मद रफी जो मोहम्मद रफी साहब जो गाते थे और गुलाम अली साहब जो गाते थे और जो अपने लता जी गाती हैं तो उसका जो थीम है उसमें वजन है ठीक है ना तो जो देश आजाद हुआ तो लता जी ने गाना गाया था जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गया था ठीक है ना तो इस तरीके से कोई ऐसी पोइट्री में बात हो जिससे उस सारा संसार जो है सारा संसार का बदलाव हो जाए बहुत ही अच्छी बात सर आपने बताया और आप कौन से गीत बना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं भजन जैसे जो आपका प्रिय भजन हो उसको थोड़ा सा बताए भजन तो बिल्कुल राजनीतिक आदमी भजन तो पसंद करेगा करेगा मगर वो गाएगा नहीं, नहीं क्योंकि मेरा जो लाइन है वो बिल्कुल अलग बिल्कुल हटके है हम सुनना पसंद करते हैं हम गाना पसंद नहीं करते ना हमें गाना आता ना हम गा सकते तो मैं गाने के लिए नहीं बोल रहा कुछ वो भजन जो आपको बहुत पसंद है उसकी एक लाइन बता दीजिए क्यों पसंद है वो पसंद है बस ये पसंद है मुझे गाना जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे बस समझ गया ना जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें देश है तो हम हैं अगर देश नहीं तो हम भी नहीं सबसे पहले मेरी प्राथमिकता जो है देश को तो सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया देश को जहाँ पर एकता के साथ बांध के रखता है वो सारे गीत आपको पसंद है जहाँ देश है वहाँ आप है आदेश नहीं है तो आपने बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर मेयर हरपुल चंदर कल्याण जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर आप हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी बातें आपने शेयर किया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो अपना ये आध्यात्मिक जो मिशन है इनका ही बहुत आभारी हूँ क्योंकि यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा और इन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी है और इन्हीं की बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ जो आशीर्वाद मुझे मिला है बुज़ुर्गों का और जो धार्मिक नेताओं का जो आशीर्वाद मुझे मिला है तो उसी जगह के ऊपर इसी इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ मेरे फादर मदर का आशीर्वाद है और जो मेरे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है मेरे जो धार्मिक नेताओं का आशीर्वाद है मेरी बहनों का आशीर्वाद है बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो बस् करते रहो सतुरु पतंग हवा विचूट दी जा मांगी हवा विचूट दी जा मांगी ना मैं कटी हर जावीर ना मैं कटी जावगी सचगो किल दे मिलया मैन तेरा द्वारा ए बाबा तेरा ए बड़ी द्वारा है मैनू इको तेरा आसरा नल तेरा सहारा ए बाबा तेरा सहारा है जा हवा भी उड़ी जावी बाबा डोर हथों छी ना मैं कट्टी जावगी सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग। एन चरणा कमला ना मैनू दूर हटाई ना बाबा दूर हटाई ना ना ना लो दूर ना, बाबा दूर हटाई हटाई बाबा इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना बाबा पेचा ना सतगुरु जे कट गई ता सतगुरु फिर मैं लुटी जावानगी सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पतंग सतगुरु मैं तेरी पत्ंग रे मानू सतगुरु तोड़ीना मैन डिगा तेरे ते मैनू खाली दर मोड़ी ना साहिब say hey.